ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पंच तंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक गधा रहा गधा ही एक जंगल में एक शेर रहता था गीदर तो उसका सेवक था दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी थी शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत ही नहीं थी क्योंकि तो वह जवानी में सभी तो दूसरे शेरों से युद्ध, युद्ध हार चुका था इसलिए वह सबसे अलग थलग रहता था उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी जो 24 घंटे उसकी चमचा गिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था पेट भर जाने पर, गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण काता कि शेर का सीना फुल कर चौड़ा हो जाता एक दिन शेर ने एक बिगड़े जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला सांड बहुत शक्तिशाली था उसने लात मार मारकर शेर को दूर फेंक फे दिया जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फिर से शेर को सिंगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया किसी तरह शेर जान बचाकर भागा शेर सिंगों की मार से काफी जख्मी हो गया था कई दिन बीते परंतु शेर का जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था स्वयं, स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस की बात नहीं थी दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को भी भय था की खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ न छोड़ जाए शेर ने एक दिन उसे सुझाया देख भाई जख्म के कारण मैं दौड़ नहीं सकता हूँ शिकार कैसे करूँगा तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर कर यहाँ ले मैं उस झाड़ी में छिपा रहूँगा गिदड़ को भी शेर की बात गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुँचा वहाँ उसे एक मरियल सा कधा घास पर मुंह मारता नजर आ गया वह शक्ल से ही बड़ा बेवकूफ लग रहा था गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला पाए लागू चाचा जी बहुत कमजोर दिख रहे हो क्या बात है गधे ने अपना दुखड़ा रोया क्या बताऊं भाई जिस धोबी का मैं गधा हूँ वो बहुत क्रूर है दिन भर ढुलाई करवाता रहता है और खाने को कुछ भी नहीं देता है ना कोई चारा ना कोई पानी गिदड़ ने उसे न्यूता दिया चाचा मेरे साथ जंगल चलो वहाँ बहुत हरी हरी घास है खूब चरना तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी गधे ने कान फड़फड़ाए राम राम मैं जंगल में रहूँगा कैसे जंगली जानवर मुझे खा नहीं जाएंगे चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत का सत्संग हुआ था उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं अब कोई किसी को नहीं खाता है गिरड़ बोला और कान के पास वो ले जाकर दाना फेंका चाचू पास के कस्बे में बेचारी कधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी वहाँ हरी हरी घास देखकर खूब लहरा गई है तुम उसके साथ मिलकर घर बसा लेना गधी के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लग गए वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधी को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था इससे पहले कि शेर पंजा मारता को झाड़ी में शेर की नीली पत्तियों जैसी चमकती आखे नजर आ गई वह डर कर उछला और बहुत भागा और भागता ही चला गया शेर बुझे स्वर में गीदर से बोला भाई इस बार मैं तैयार नहीं था तुम उसे दोबारा ले आओ इस बार मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी गिदर दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही फिर से बोला चाचा तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी तुम अपनी दुल्हन से डर के भाग गए उस झाड़ी में मुझे दो तो चमकती हुई आँखें दिखाई दी थी जैसे शेर की होती है मैं भागता नहीं तो और क्या करता गधे ने गिदर से शिकायत आई झूठ मूठ माथा पीट कर बोला चाचा अरे ओ चाचा तुम भी ना नीरे मुर्ख हो उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी जाने कितने जन्मों से वो तुम्हारी राह देख रही है तुम्हें देखकर ही उसकी आंखों में चमक आ गई थी और तुम मुरख तुमने तो उसे शेर ही समझ लिया कथा बड़ा लज्जित हुआ गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी गधा फिर से उसके साथ चल पड़ा जंगल में झाड़ी के पास पहुँचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया और इस तरह से शेर व गीदड़ का भोजन जुट गया दोनों ने मिलकर गधी का भोजन खूब मजे ले लेकर खाया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा लिखी हुई पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक गधा रहा कथा ही। वाचक स्वर भारती परिमल